संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सविता मिश्रा की कुछ कविताएं। बेखबर लड़की वसंत की हवाओं में लिपटी चांदनी में डूबी लड़की की आंखों में गमक रहे सपनों को पढ़ रहा है आकाश में टहलता चांद के इंतजार में आंगन में खिली चांदनी में बरतन मांजती लड़की रह रहकर कर मुस्कुरा उठती है गुनगुनाती है गीत हो उठती है बेसुद सी और धुले बर्तनों के साथ समेट कर रख देती है बिना धुले बर्तन मां तरेर रही हैं आंखें खेल रही है आंगन में चांदनी सपनों में डूबी लड़की आंगन बुहार रही है रात को सुबह समझकर कर चांद हस रहा है उस पर मां तरे रही हैं आखे पर सबसे बेखबर लड़की डूबी है सपनों में हुलस रही है मन ही मन ही याद हर बार की तरह इस बार भी पूरे ठाठ के साथ खिला है अमलताश चैत की भोर, भोर का जादू बिखरा है चारों ओर पत्तियों की, की ओट में छिपकर लगातार कूक रही, रही है कोयल ऐसे में दबी, दबी पाँव चली आई है, है तुम्हारी याद कुछ और जोर से कूक उठी है कोयल और, और दुनिया, दुनिया की सारी हसी समेट कर, कर हंस पड़ा है, है, है अमलताश अमल रहकर रह रहकर रह फिल रह, रह, रह रहे, रहे, रहे हैं अनार के, अनार के फूल और पेड़ के नीचे बैठी लड़की की आंखों में टपक रहा है अनार का रस कोई और भी है जो ढलती शाम में उतर रहा है उसकी यादों में धीरे धीरे अनार के फूलों को चूम रही है सूरज की किरणें समूचा पेड़ लजा गया है लड़की की तरह रह रहकर टपक रहा है अनार का रस थोड़ी सी जगह बहुत देर से पहाड़ पर बैठी दो लड़किया देख रही हैं सहस्त्र धारा लड़किया देख रही हैं सहस्र धारा और मैं देख रही हूँ उनके भीतर सोए पहाड़ को उनकी आंखों में सपने हैं कल कल करते मन के भीतर सोया है पहाड़ क्या करूं क्या करूं कम कि कम से कम, कम, कम करवट, करवट ही ले ले पहाड़ और, और बन, जाए बन जाए थोड़ी सी जगह सपनों, सपनों के लिए अभी, अभी आप सुन रहे, सुन रहे थे, थे सविता मिश्रा की कुछ, कुछ कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल